एक बार ओम बोलेंगे ओम शाम बोलिए प्रश्न ये जो ओम बोलते हैं ना साथ सब अर्थ का विचार आप क्या करते हैं हमें क्या करेंगे ओम के साथ में ईश्वर सर्वरक्षक है सबसे मुख्य पहला अर्थ है रक्षक सर्व रक्षक, इस अर्थ को मन में दोहराना चाहिए पक्की और बहुत सारे जो इच्छा हो पर ये तो आना ही चाहिए पहला अर्थ यही ठीक वही सोला सूत्र हो गए सत्रह वहां चलेगा योगदर्शन पहला पाप भूमिका अथ उपाय द्वे निरुद्ध चित्त वृत्ते निरुद्ध चित्तवृत्ते कथम उच्यते समात सम दो उपायों से उपाय दया दो उपाय जो अभी बताए थे अभ्यास और वैराग्य इन दो उपायों से निरुद्ध चित्त वृत्ते जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया अभ्यास और वैराग्य से चित्त वृत्ति निरोध हो गया ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की निरुद्ध चित्त वृत्ते ये वृत्ते षष्ठी एक है जिस मनुष्य की चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो चुकी है उस व्यक्ति की सम्प्रज्ञात समाधि कथम भवती उसकी सम्रज्ञात सम्प्रज्ञा समाधि कैसी होती है उसका स्वरूप क्या होता है अब अथ अब इसको बताते हैं अब इस बात को बताएंगे उसकी सम्प्रज्ञा समाधि कैसी होती है सत्रह विचार आनंद, आनंद अस्मिता रूपानुगम रूपानुगम सम्रज्ञात संप्रज्ञात सूत्र में बताया चार प्रकार की समाधि एक है वितर्क दूसरी विचार तीसरी आनंद चौथी अस्मिता रूप अनुगमात हिंदी में जब अलंकार प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं एग रूपी शत्रु को सूर्य रूपी इंद्र ने मार डाला तो वहां रूपी रूपक अलंकार देते हैं तो रूपी शब्द बोलते हैं ना तो ऐसा ही यहां रूप शब्द का अर्थ ऐसा समझ लीजिए विचार आनंद अस्मिता रूपी अनुगमांत स्थितियों को प्राप्त करने से अनुगम का है प्राप्ति इन स्थितियों को प्राप्त करने से सम्प्रज्ञात सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है तो चार स्थितियों को प्राप्त करने से सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है ठीक है अनुगम प्राप्ति अनुमरी गम, ग उसका अर्थ है गति और गति के तीन अर्थ है ज्ञान गमन और प्राप्ति तो यहां प्राप्ति ले लेंगे अनुगमात प्राप्ति होने से तो ये उपसर्ग जो होते हैं कहीं कहीं धातु के अर्थ को बदलते हैं कहीं कहीं उसी अर्थ को विशेष बनाते हैं हमेशा बदलते हैं ऐसा नहीं है। गच्छति संगति सम संग लगा दिया तो भी वही जाना ही अर्थ है कोई अर्थ विशेष बदला नहीं तो इस तरह से कहीं तो उपसर्ग धातुओं के अर्थों को विशेष बना देते हैं कहीं बदल भी देते हैं जैसे ह्रि धातु है अब बदलने वाले उदाहरण जहां उपसर्ग लगते ही अर्थ बदलेगा हृधातु है हृधातु से हार शब्द बनाएगा अब हार में ह्रि का अर्थ है हरण करना चुरा लेना ठीक है तो हार कार से चुरा लेना हार अब आ लगाइए तो आहार भोजन हो गया अर्थ और वी लगाओ तो विहार उसका अर्थ बदल जाएगा खाना पीना सैर करना ये ठंडा गर्मी में महसूस करना आदि आदि ये विहार हो गया आहार विहार प्रतिहार प्रति लगाने से अर्थ और बदल जाएगा सम लगाओ तो संहार फिर अर्थ और बदल जाएगा आहार विहार संहार प्रतिहार उप लगाव तो उपसंहार और अर्थ बदल जाएगा तो यहां अर्थ बदलण्या होती हैं। और कहीं अर्थ कोखती थोडा और विशेष बना देतीस तर धातू केसर्ग कोडने येते परिणाम आता है परो लगा गम धातु है विशेष अर्थ बना द्या अच्छी तर अच्छी तर प्राप्ती होणार इन चार स्थितियों की जब अच्छी तरह से प्राप्ति होती है तो ऐसी प्राप्ति होने से सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है तो ये चार स्थितियां हैं इसलिए चार तरह की सम्प्रज्ञात समाधि हुई ठीक है अश्य पढ़ेंगे वितरक वितर चित्त आलंबने आलंबने स्थूल स्थल आ भोग पहली जो वितर्क समाधि है उसकी व्याख्या करते हैं कि वितर्क क्या है चित्त से आलंबने चित्त के आलंबन में चित्त के आश्रय में चित्त के सहारे से अब मोटी भाषा में आप समझ लीजिए चित्त एक शीशा है मिरर जिसमें हम शक्ल देखते हैं ऐसा शीशा है तो ये चित्त के जैसे शीशे में शकल देखते हैं तो जो शकल दिखती है या कोई भी वस्तु देखते हैं तो शीशा उसका आलंबन है आश्रय है तो चित्त को शीशे की तरह से मान लीजिए उस शीशे में अर्थात चित्त में स्थूल आभोग स्थूल वस्तुओं का साक्षात्कार स्थूल वस्तु पंचमहाभूत स्थूलभूत पृथ्वी जल अर्न वायु आकाश पांच स्थूलभूत हैं इन पांच स्थूल भूतों का अभोग का अर्थ है साक्षात्कार उसका अनुभव करना तो चित्त के चित्रूपी शीशे में जब पंच महाभूत का विशेष अनुभव होता है साक्षात्कार होता है तो ये वितर्क समाधि ये पहली समाधि हो गई चार में से पहली वितर्क समाधि सम्रज्ञात का एक भाग ठीक हाँ बोलिए बस ना... नाम रख दिया रूढ़ी यहां धातु वाले अर्थ नहीं दिख रहे बस रूढ़ी शब्द रख दिए इस तरह से ठीक है आगे चले सूक्ष्म विचार अब पिछले शब्दों का ध्यान कर लेंगे विचार चित्त से आलंबने सूक्ष्म आभ होगा चित्त के आलम्बन में जब सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार होता है तो उसको विचार समाधि कहेंगे तो यहाँ सूक्ष्म से लेंगे पांच सूक्ष्म भूत जिसको तन्मात्रा नाम से भी कहते हैं सूक्ष्मो विचार सूक्ष्म तन्मात्राओं का पांच तन्मात्राओं का जब साक्षात्कार हो तो वो विचार समाधि ठीक आगे चले आनंदो हलादह हलाद अब जो आनंद है ये तीसरी समाधि हाँ इसमें हलाद यानी प्रसन्नता इसमें प्रसन्नता होती है आनंद बढ़ जाता है तो ये आनंद नामक समाधि तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें बाकी इस तेरह चीजें बचे उचा सब प्राकृतिक पदार्थ इसमें आ जाएगा पांच ज्ञान पांच कर्मेंद्रिया एक मन एक बुद्धि एक अहंकार तेरह चीजें होगी इनको बोलते हैं तेरह करण क्या बोलेंगे करण करण माने इंस्ट्रूमेंट्स साधन मीन्स कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल तीन है अंतकरण दस बाह्यकरण तो तीन इंटरनल मीन्स और दस एक्सटर्नल मीन्स तो टोटल हो गए तेरह ये तेरह चीजों का साक्षात्कार आनंद समाधि में है तो जब इन चीजों का साक्षात्कार होता है आंतरिक अनुभूति होती है चित्त के आश्रय में तो प्रसन्नता बढ़ती है और आनंद बढ़ता है देखो एक आदमी ने पांचवीं तक प्राइमरी स्कूल पास कर लिया तो खुश हो जाता है चलो भी अठी जाकूल बदल गे प्रायमरी स्कूल, स्कूल पाचवी तक ही जे पढाई होती दुसरे स्कूल मे गे पाचवी नीच बैठते फर्श पे जे आप बैठे और मे आयो डेस्क पे बैठणे कोश हो गे अम ऊर बैठेंगे <laughs> तो पहिले पहिले दिनगे बडी खुशी होई आह आज तर न्याया क्लास मिलाया नया स्कूल मिला है और ऊपर बैठेंगे डेस्क के क्यों करवा मजा आ गया प्रसन्नता हुई तो ऐसे एक आदमी पांचवी क्लास तक पढ़ जाए तो प्रमोशन होती है तो खुशी होती फिर मिडिल स्कूल पास कर लिया आठवीं तक तो नौवीं में गए फिर और खुशी होती है भाई चलो आज और नया सिलेबस पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे इसको भी नई नई चीज देखने जानने को मिलती है तो आनंद बढ़ता है और संयोग से इस आज का नाम भी आनंद ही रख दिया ठीक है चौथी एक आत्मिका एक संविद अस्मिता अस्मिता तो चौथी अस्मिता समाधि है सम्रज्ञा समाधि चौथी अस्मिता इसका विषय है एक आत्मा की अनुभूति एक आत्मिका संवित संविद अनुभूति एक आत्मा की अनुभूति इसमें होती है तो अब पिछली तीन समाधियों में तो प्राकृतिक वस्तुओं की हुई प्रकृति कुल प्रकृति वो अभी समझ में नहीं आया उसका भी निर्णय नहीं हो पाया कि वो कहाँ होती है उसकी कोई चर्चा दिखती नहीं उसको विचारणीय पक्ष में रखा है अंडर कंसीडरेशन, उस पर विचार करेंगे तो बाकी जितने भी महत्ववादी है इनका तो यहां चर्चा आती है और फिर एक आत्मा जो है उसकी अस्मिता में हो गई तो प्रकृति और जीवात्मा यहां तक तीन में से दो का साक्षात्कार हो गया सम्रज्ञा समाधि में ठीक है आगे बढ़े तत्र प्रथम तथम चतुष्टयानुगत चतुष्टयानुगत समाधि समाधि सबितक सक सब अब जो इन चार में से तत्र इन चारों में से चार समाधियां बताइए न इन चारों में से प्रथम जो पहली समाधि है वो है चतुष्टया अनुगतः समाधि प्रथमा समाधि चतुष्टय अनुगता इसका अर्थ समझना चाहिए कि जो पहली समाधि है उसमें चारों का सिलेबस इंक्लूड है चारों समाधियों का सिलेबस इंक्लूड है लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान काल में एक को ही पढ़ना है तीन पेंडिंग में तीन काम बाकी है एक को पढ़ना है साक्षात एक व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया मुझे बारहवीं कक्षा सीनियर सेकेंडरी पास करनी और वो पढ़ता है भी पहली दूसरी तीसरी कक्षा में तो चार सेक्शन है उसके पढ़ाई के प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी चार सेक्शन है तो पहले में पढ़ रहा है तो तीन वाक्य तो जैसे उसकी स्थिति है दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है तो प्राइमरी स्कूल चालू है तीन पेंडिंग है तो यहां भी यही कहते हैं कि चतुष्टय अनुगत इसमें चारों का सिलेबस इंक्लूड इन, है चारों पढ़ने उसको वर्तमान में पहला पड़ रहा है सवित सव वितर्क समाधि पहली थी चार में से तो वितरक समाधि का वो अभ्यास कर रहा है और तीन उसकी बाकी है और उसके कार्यक्रम में चारों का समावेश है चारों का समावेश है <coughs> प्रयोजन ये है कि आप सवित विर्क समाधि पास करके ये मत समझ लेना कि आपकी पढ़ाई पूरी होगी पांचवी कक्षा पढ़ गए तो ये मत समझना कि हम बिल्कुल अनपढ़ थे और पांचवी पास होगी हमारी पढ़ाई कम्पलीट होगी ये मत समझना अभी तो एक ही सिलेबस पार किया है अभी तीन वाक्य कोई समझ ले ऑप्शनल कुछ नहीं, नहीं है हाँ हाँ ऑप्शनल नहीं है चारों की पार करनी है चारों की चारों इसलिए कहा चतुष्ट अनुगत चारों का काम बाकी आपार मे एक चलू आहे तीन बच भाव रना च भाव ये शब्द कहे अनुगत फिर आगे पडते द्वितीय दर्क विकला सविचारहा विकल का अर्थ आहे रहित जे पाचवी पास करली प्रायमरी स्कूल पार हो प्राईमरी चे अहित हो क्रॉस हो ग उसको छोड़ देंगे पांचवी तक की पुस्तकें बंद कर देंगे और छठी की शुरू करेंगे मिडिल स्कूल का सिलेबस चालू कर देंगे तो वो सविचार सव वो विचार समाधि शुरू हो गई मतलब मिडिल स्कूल शुरू हो गया प्राइमरी कम्प्लीट और मिडिल शुरू इसलिए का वितर्क विकलह वितर्क को छोड़ो वो कम्प्लीट हो गया अब विचार में प्रवेश करो दूसरी में आ गए ऐसे ही आगे तृतीय विचार विकलह विचार विकलह सानंद वो ठीक है वैसा ही विचार भी पूरी हो गई अब सनंद आनंद समाधी में प्रवेश कर लिया करण में मिडल स्कूल पास हो गया अब हाई स्कूल में प्रवेश हो गया तीसरा स्टेप आ गया फिर चतुर्थ तद विकलो तिकलो अस्मिता मात्रः अस्मिता अथे सिलेबस मे आयो सीनियर सेकंडरी मे प्रवेश हुआ और हायस्कूल भी पार होते तद विकला वो भी छूट गया उसका भी कम्प्लीट हो गया सिलेबस और फिर अस्मिता मात्र इस चौथी समाधि में प्रवेश हुआ इस तरह से व्यक्ति को चारों स्टेप पार करने है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता चारों समाधि पार करनी है ये अस्मिता चौथी यहां तक पार हो गया तो संप्रज्ञात समाधि का कोर्स कम्पलीट हो गया और व्यक्ति बारहवीं तक पास हो गया मोटे दृष्टान्त सर्वे एते सर्वे एते सालंबना, सालंबना, सालंबना समाध्या, समाध्या ये सब की सब सालंबन समाधियां हैं चारों की चारों सालंबन समाधियां हैं आलंबन सहित तो सालंबन समाधि होती है सबीज समाधि बीज का मतलब कारण किसका कारण पुनर्जन्म का कारण पुनर पुनर्जन्म का कारण है अविद्या जब तक अविद्या रहेगी तब तक पुनर्जन्म होगा एक जन्म दो जन्म पचास जन्म सौ जन्म हजार जन्म लाख जन्म जब तक अविद्या रहेगी तब तक पुनर्जन्म होगा तो जब सम्रज्ञा समाधि है ये उसकी बात चल रही है तो सम्रज्ञा समाधियां सारी की सारी सालंबन है इसमें आलंबन बचा हुआ है आलंबन मतलब वही का अर्थ या जीव और प्रकृती विषय जिन समाधियों का ऑब्जेक्ट विषय प्रकृती और जीवात्मा हो वो सारी सलंबन समाधिया यहा तो राहने मोक्ष न होणेवाला इलिसबीज आगे ताए सबीजा समाधी ॲसा एक सूत्र आयगा पहिले चॅप्टर मे एक सूत्र आयगा ता एव सबीजा समाधी कोण 48 के आसपास आएगा तो ये सारी सालंबन समाधियां हैं सब बीज समाधियां हैं तो इतनी समाधि प्राप्त करके मोक्ष नहीं होगा क्योंकि अभी ईश्वर आया नहीं हाथ में अभी तो जीव और प्रकृति ही चल रही इतने से मोक्ष होता नहीं इसलिए यह सूचना दे दी ये सालंबन समाधियां हैं परंतु रास्ते में पार तो करना ही पड़ेगा किसी को पोस्ट ग्रेजुएट बनना है एमएससी करना है एम करना है पीएचडी करनी है तो प्राइमरी से ही चलना पड़ेगा ना सीधा तो कूद के एफबीए में ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता नहीं इसलिए चलो स्टेप बाय स्टेप सारा पार करो ये सम्प्रज्ञात समाधि हो होगी अगला सूत्र पढ़ेंगे अठारहवा खोलिए इसकी भूमिका अथ असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि समाधि किम उपाय किम स्वभावो किम स्वभाव वह कि अथ असंप्रज्ञात समाधि जो दूसरी समाधि है असंप्रज्ञात वो किस उपाय वाली है और किस स्वभाव अर्थात स्वरूप उसका स्वरूप क्या है उसका उपाय क्या है यह प्रश्न उठाया इसका उत्तर अगले सूत्र में अट्ठारह बोलिए विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार संस्कार शेषोषो उससे भिन्न संप्रज्ञात से भिन्न अर्थात असंप्रज्ञात जो असंप्रज्ञात समाधि है उससे भिन्न है वो कैसी है विराम प्रत्यय विराम का अर्थ है रोक देना रुक जाना प्रत्येक अर्थ है ज्ञान या अनुभूति तो पिछली अनुभूतियों का रुक जाना पिछली अनुभूतियां संप्रज्ञात में हो रही थी पंचमाभूत की पांच सूक्ष्म भूत की फिर कर्णों की तेरा कर्ण थे और जीवात्मा इतने पदार्थों की अनुभूति जो हो रही थी पिछली समाधि में उस सब का तो विराम तो उदाहरण में हमने बताया था चार सिलेबस कम्पलीट हो गए दसवीं बारहवीं तक बारहवीं तक अब प्रवेश होगा ग्रेजुएशन में तो अब असमृात समाधि में प्रवेश करने का मतलब ग्रेजुएट बनेंगे उसमें प्रवेश हो गया जब आप कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो स्कूल की सारी पुस्तकें बंद कर देंगे तो यह कारण विराम बंद करो पिछला सिलेबस बंद जीव और प्रकृति की चर्चा बंद उसका चिंतन और खोज अनुभूति सब बंद वो पुस्तक बंद कर दो नई पुस्तक खोलो ईश्वर वाली जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो इस प्रकार से विराम प्रत्यय पिछली अनुभूतियों का विराम कर देना और अभ्यास पूर्व अभ्यास पूर्वक अभ्यास है पूर्व में जिसके ऐसी है वो अन्य असम्रज्ञा समाधि तो किसका अभ्यास कारण का अभ्यास इसका कारण है पर वैराग्य तो पर वैराग्य का अभ्यास करो समृज्ञात को तो बंद कर देना विराम प्रत्यय उसको तो बंद कर दो उसको बंद हाँ वो बंद हो गया विराम प्रत्यय पिछली अनुभूतियां बंद और अभ्यास से अध्यार करेंगे इसका जो कारण है उसका अभ्यास करो वो है पर वैराग्य तो पर वैराग्य का अभ्यास करो बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सारा दिन यही रटो ईश्वर चाहिए हैं जीराग्य ये पर वैराग्य मतलब ईश्वर ही रुचि ईश्वर में ही रुचि होना और किसी वस्तु में रुचि नहीं है सिर्फ ईश्वर में ही रुचि है वो है पर वैराग्य व्यक्ति का इच्छा विचार यह है बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ईश्वर चाहिए उसके बाद यह आएगा सम्प्रज्ञात के बाद आएगा पर वैराग्य इस पर वैराग्य से फिर असम्रज्ञात समाधि शुरू होगी ये पर वैराग्य उसका उपाय है तो भूमिका में प्रश्न बसाया था किम उपाय ये उसका उपाय है पर वैराग्य किम स्वभाव हो वा उसका स्वरूप क्या है स्वरूप यह है पिछली अनुभूतियों को बंद कर दो परवैरागी का अभ्यास करो असम्रजास्त समाधि शुरू हो जाएगी एक शब्द और है संस्कार शेषाह इसमें संस्कार बचे रहेंगे शेष मने बचे हुए और संस्कार संस्कार जो भी हैं तो इस समाधि में संस्कार बचे रहेंगे अभी इसके दो अर्थ हैं बचे रहेंगे एक तो जब नया नया व्यक्ति समाधि में प्रवेश करेगा असम्रज्ञात में तो उस समय उसके पूर्व जो संस्कार थे अविद्या राग द्वेष काम क्रोध लोग आदि वो संस्कार अभी बचे हुए हैं मरे नहीं है पहले ही दिन में नहीं मर जाएंगे वो संस्कार बचे रहेंगे हाँ दब जाएंगे डिएक्टिवेट हो जाएंगे काम नहीं करेंगे प्रभावित नहीं करेंगे चुपचाप दब जाएंगे सो जाएंगे मरे नहीं सोया व आदमी जाग सकता है मरा हुआ नहीं उठता तो अगर व्यक्ति का फिर संस्कार उठ जाए तो समझ लो अभी मरा नहीं है अभी सो रहा है हो। सो रहा है कमजोर हो गया अवसर मिलते ही जाग गया तो इस पहली पहली प्रवेश की स्थिति में जैसे नया नया व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसके अविद्या राग द्वेश के संस्कार सो जाएंगे दब जाएंगे बचे रहेंगे अभी मरे नहीं और फिर दस बीस तीस साल अभ्यास करेगा वो असंप्रज्ञा समाधी काश्वर की अनुभूती होत बचा हुआ था, तो उसकी अनुभूती होगी बार बार लगात जो ज्ञान मिलेगा जो न्याया आनंद मिळेगा समाधी मे वविद्या संस्कारो को मारेगा तो लंबे सम तक वर य शक्ति ज्ञान बल आनंद की प्राप्ति कर, कर के उन अविद्या राग द्वेश पांच क्लेशों के संस्कारों को मारेगा और मारते मारते मारते वो खत्म हो जाएंगे जब खत्म हो जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी जब नई नई स्थिति है तो ग्रेजुएशन होगी समाधि में प्रवेश हो गया असंप्रज्ञात में तो हम ग्रेजुएट बन गए और फिर उसी का अभ्यास करते करते जब संस्कार मार डाले पांच क्लेश मार डाले तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए मास्टर डिग्री होगीसूटेगा पीएचडी होगी शरीर मोगक्ष मत फुल पीएचडी पूरा मोक्ष होगा बस पढाई नाही पीएचडी तक होगे बातम मोक्ष ऊपर कोण स्थिती नाही आहे तो एक अच्छा उदाहरण सेट होगा प्रायमरी स्कूल चेकरे मोक्ष तक पीएचडी तक मोक्षस नील दस खरब और चालीस अरब वर्ष के बाद मुक्ति ऐसी लौटता मुक्ति से लौटता नहीं।, नहीं नहीं नहीं ईश्वर देता है जन्म अपने आप तो हम ले नहीं सकते ना जन्म वही वो इतना समय खत्म होने के बाद लौटता है ईश्वर का नियोजन ईश्वर की व्यवस्था है विवस्ता। और बीच में तो नहीं लौटता बीच में नहीं लेता तो कोई बीच में नहीं आ सकता बीच में नो एंट्री उसमें मना है बीच में आना ही नहीं वो वैसे तो आना नहीं चाहता आना भी चाहे तो उसने मना कर रखा है बीच में नहीं आने दूंगा हाँ अभी अभी मौज करो जाओ अभी छुट्टियां चल रही हैं तुम्हारी अभी छुट्टियां पूरी नहीं हुई जब छुट्टियां पूरी होंगी तब काम पर भेजेंगे मोक्ष तो छुट्टियां हैं हॉलीडेज मोक्ष यार होलीडेज वहां पर आनंद लो वहां काम नहीं करना आप एक हफ्ते की छुट्टी पे कश्मीर में घूमने और पीछे से कॉल आ गया चलो भाई ऑफिस का काम करना है तो अब नहीं करेंगे हम अभी तो अब छुट्टी पा हैं एक हफ्ते बाद लौट के आएंगे छुट्टी पूरी हो जाएगी फिर काम करेंगे अभी एक हफ्ता नहीं करेंगे हम हम छुट्टी पा रहे से लौटने के बाद हो हाँ पहला जन्म मनुष्य का मिलेगा पर मनुष्य में भी बहुत कैटेगरी है वो जीरो से चलता जीरो का मतलब शूद्र परिवार सामान्य परिवार शूद्र जीरो क्लास फैमिली ऐसी फोर्थ क्लास फैमिली जीरो, जीरो माइल से वहां से चलेगा तो मुक्ति से लौटकर पहला जन्म शुद्र परिवार में होगा हर एक योजना को हर एक जीवात्मा को ईश्वर का नियम सबके लिए एक समान है वहां कोई पार्शलिटी नहीं है कोई पक्षपात नहीं है कोई अन्याय नहीं है भाई चलो राजेश जी अच्छे आदमी इनको जरा सेकेंड क्लास फैमिली दे दो और वो दिनेश जी खराब आदमी उसको फोर्थ क्लास दे दो वो ऐसे राजद्वेष नहीं करता किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है वहां पतंजलि महाराज लौट के आएंगे चाहे जयमिनी आएंगे चाहे महर्षि दयानंद लौट के आएंगे सबको जीरो पे चलना पड़ेगा शूदर परिवार में जनम चलो अब आगे इच्छा है आपकी इधर जाओ तो प्लस है इधर जाओ तो माइनस है जीरो बीच में है शूद्र परिवार ऊंचे परिवार में जन्म मिला वैश्य के क्षत्रिय के तो ये प्लस पॉइंट हुआ और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जन्म मिला तो माइनस हो गया और बीच में जीरो है शुद्र परिवार तो ईश्वर मुक्ति से जब लौटाएगा संसार में समय पूरा होने के बाद तो हमारी यात्रा मोक्ष की दोबारा शुरू होगी और कोई भी यात्रा जीरो माइल से शुरू होती तो जीरो का मतलब फोर्थ क्लास फैमिली यहां अब यातंत्र है आप मोक्ष की तरफ चलो या पाप करो पाप किए तो कुत्ते गधे बन जाएंगे ये सारे कुत्ते गधे भेड़ बकरी जो हैं ये सारे मोक्ष में से ही लौटे हुए हैं अभी तो ये भी वैसे वहां अब फिर वहां से लौट के आए अब लौट के आए तो पहला जन्म कौन सा मिला शूद्र का अब में कोई ज्यादा बुद्धि तो होती नहीं न माता पिता में होती है ना कोई माहौल मोहल्ला ऐसा कोई बढ़िया होता है वहां तो बस मारा मारी धक्का मुक्की चोरी चोरी जकारी यही चलता है तो वहां उसने आगे फिर घोटाला कर दिया तो भगवान ने बकरी बना दिया जाओ अपना दंड भोगो, <laughs> अभी तो मोक्ष का सुखभोग कराए थे बकरी बनो <laughs> तो, तो जैसा करम में वैसा फल <laughs> मैंने ईश्वर न्यायकारी है इस पर इतना चिंतन किया बहुत लंबा तीस साल हो कम से कम सोचते सोचते मुश्वर जैसा सख्त कोखत छोडता नाही एक परसे कोई कन्सेशन नहीं जरा लिहाज नाही करता की अभि अभि मुक्ती मेसे आई इनको बकरी क्यो बनावता तुमने घोटाळा किया चलो बकरी परि छोडेगा किती कन्सेशन को। नाही उदाहरण मे देता हा बिजली की तार जिसमेंट दो सो वोल्ट का करंट है। इस तारुआ तो क्या होगा करंट लगेगी झटका लगेगा ना ये बिजली की तार आपको माफ करेगी एक बार नहीं। एक बार भी नहीं करेगी उसका कड़क नियम एक बार भी माफ नहीं करती ये नियम किसने बनाया ईश्वर उसके सारे नियम ऐसे ही है। गलती करो डंडा पड़ेगा कुत्ता बना हुआ साफ छोड़ूंगा नहीं किसी को भी इतना सख्त है वो बहुत कठोर क्यों बात करता है इसलिए करता है इसलिए करता है की उसको ये बात समझ में नहीं आई की बुरा करूंगा तो दंड मिलेगा दंड उसको समझ में नहीं आया जिसको दंड समझ में आ जाता है वो गलती नहीं करेगी जिसको समझ में आ गया बिजली की तार छूंगा तो क्या हो गया वो छुएगा वो तो समझ में आ गया की बिजली की तार छूएंगे तो क्या होगा वो समझ में आ गया पर हम छूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, तो ईश्वर कुत्ता बे का समजा जिस ई बोलेंगे बकरी बननासंद करते कुत्ता गदा बनना पसंद करतेस ना बोलेंगे न चोरी करेगे ना घोटाळा कुठ नाही करेगे बिलकुल सीधे चलंगे जैसा कनुन मे लिखा पूरा पलन करेगे हां जी बोलिये उसने अगर कोई आदमी बहुत अच्छा चल रहा नहीं। थी थी। वो वो है लाइफ में गिरते चला है तो उसका कौन सा संस्कार जा रहे कोई खराब संस्कार जागे एक कारण दूसरा कारण उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कोई कंट्रोलर नहीं उसका जो जबरदस्ती ताकत से उसको रोक दे तो मैं ये काम नहीं करने देंगे ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं रहा और उसको पूरी छूट है उसके पास अधिकार है सत्ता है संपत्ति है जवानी है सब कुछ है तो वो सोचता है मैं ही राजा हूं मुझे कौन रोकने वाला है बस जो मनमानी आई तो वो घोटाला करेगा इसलिए मैं रोज दोहराता हूं पूरे देश में सुनाता हूं इस वाक्य को दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है अब ऊपर दंड तो है ही नहीं उसके और ईश्वर उसके दिमाग में बैठा नहीं राजा के दंड का भय है नहीं कोई गुरु आचार्य भी है उसने उड़ा दिए वो किसी की परवाह नहीं करता बस मैं ही मालिक हूं तो उसका तो विनाश होना निश्चित है उसको कोई नहीं बचा सकता एक प्रसंग आ गया बीच में सुना देता हूं एक श्लोक में किसी विद्वान ने लिखा है कि विनाश के चार कारण यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता की चार कारण यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक अनर्थाय किम उयत्र चतुष्ट इन चार में से विनाश के लिए एक ही कारण बहुत है एक कारण भी हो तो भी विनाश होगा और जिसमें चार के चार हो, उसका तो कहना ही क्या वो कैसे बचेगा उसका बचना कठिन है पहला है यौवनम जवानी जवानी में नशा होता आदमी के वो नशे में रहता है वो सामान्य बुद्धि से नहीं सोचता उसका दिमाग ठीक नहीं चलता है वो कहता मैं जवान हूं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा आप देखो कॉलेज में विद्यार्थी कैसे लड़ते हैं मरते हैं टक्कर मारते हैं जवानी का नशा है तो एक जवानी का नशा है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है उसका विनाश करता है दूसरा है धन संपत्ति आप बड़े बड़े सेठों को देख लो कोई शराब पी रहा है कोई जुआ खेल रहा है कोई जैक पॉट रेस में लगा रहा है कोई कहीं जा रहा है कोई गुट का मसाला खा रहा है कोई सिगरेट पी रहा है कोई पता नहीं क्या फालतू अनाप शनाप खर्च करते हैं एक व्यक्ति को मैंने पूछा जी आप शराब पीते हैं बोले हां जी मैंने कहा क्यों पीते हैं बोला हमारे पास बहुत पैसे है क्या करेंगे <laughs> <laughs> पैसे बहुत क्या करेंगे अब पैसे इसीलिए कमाए शराब पीने के लिए जब पैसे नहीं थे तब शराब नहीं पीता था क्योंकि थे ही नहीं अब पैसे फालतू आ गए खाना भी हो गया कपड़ा भी हो गया मकान भी हो गया गाड़ी भी हो गई अब और पैसे बच गए क्या करें आप कहीं तो फेंक नहीं है चलो शराब में फेंको पैसे फेंको और शराब लाओ पियो मजा करो लोग उसको मजा समझते ये नहीं पता कि वो विनाश कर रही लोग समझते हम शराब को पी रहे शराब को नहीं पी रहे शराब आपको पी रही है ध्यान रखना थोड़े दिनों में सब सामने आ जाएगा लोग समझते हम सिगरेट पी रहे हैं अरे हम सिगरेट नहीं पी रहे सिगरेट हमको पी रही है थोड़े दिनों में पता चल जाएगा फेफड़ेगा क्या हुआ तो धन संपत्ति व्यक्ति का विनाश करती है आपको केवल वही सेठ बचा हुआ मिलेगा ईमानदारी से चलने वाला जिसमें कुछ धार्मिकता है वो भ्रष्टाचार से बचा हुआ मिलेगा नहीं तो लगभग सारे सेठ बिगड़े हैं उनके बिगाड़ का कारण धन है वो भी बिगड़े सेठ भी और उनके बच्चे भी बिगड़े उस धन ने बिगाड़ा वो पैसे के नशे में चलते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते इस पर अन्याय उस पर अन्याय उस पर अत्याचार पैसा फेंको और सबका मुंह बंद कर दो तो इसलिए ये पैसा विनाश की जड़ है दूसरा कारण तीसरा कारण प्रभुत्वम सत्ता है देखो आप चीफ मिनिस्टर है कोई पानी का मिनिस्टर है वाटर डिपार्टमेंट कोई रोड डिपार्टमेंट का कोई किसी विभाग का मंत्री है कितने नशे में रहता है वो क्या सोचता है कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा सेना मेरे हाथ में है पुलिस मेरे हाथ में है इसलिए तो भ्रष्टाचार तो ये जो सत्ता है ना अधिकार ऊंचा पद ये व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ता है और वो अन्याय और भ्रष्टाचार करता है और चौथा है अविवेकिता मूर्खता यसे नास्ती स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करती <laughs> अपनी बुद्धि नहीं है वो शास्त्र बढ़ के क्या कल्याण करेगा शास्त्र उसका कोई भला नहीं करेगा अपनी बुद्धि भी चाहिए जिसकी दोनों आंखें नहीं है शीशा उसका क्या उपकार करेगा शीशा तो तभी काम आएगा जब आंख हो अब आंख ही नहीं तो शीशा लगा लो चारों तरफ शीशे लगा लो क्या सब बेकार तो बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों ने बातें लिखी है तो यहां कहते हैं कि अविवेकिता मूर्खता ये व्यक्ति का विनाश करती वो कहता नहीं मैं तो यही करूंगा अरे दस आदमी तुमको समझा रहे हैं तुम गलती कर रहे हो और तुम्हारी समझ में नहीं आती नहीं साहब मैं तो यही करूंगा ये है अविवेकिता मूर्खता उसको अपना ही भले की बात समझ में नहीं आ रही तो फिर तो उसका विनाश ही होगा ना तो कहते हैं चार में से एक ही कम अपनी अनर्थ आए अगर किसी व्यक्ति में एक भी हो तो उसका विनाश होगा जवानी है तो बचना मुश्किल है पैसा है तो बचना मुश्किल है और सत्ता अधिकार है तो बचना मुश्किल है और मूर्खता है तो भी कठिन है किम उतरे चतुष्टैम और एक व्यक्ति में चारों इकट्ठी है जवान भी है पैसा भी है <st> अधिकार <noises> भी है और मूर्ख भी है बताओ वो कैसे बचेगा उसका तो विनाश होना निश्चित वो तो खड्डे में जाएगा गिरे हो उसका बचना कठिन है फिर भी चार चीजें होते हुए भी अगर कोई बच गया तो समझ लेना वो विशेष भाग्यवान वो विशेष व्यक्ति है वो बहुत मजबूत आदमी वो बच पाएगा ये चारों के चारों होते हुए भी बच सकता है कोई कोई उसका क्या कारण उसका कारण है पूर्व जन्मों के संस्कार शुभ संस्कार एक कारण दूसरा कारण माता उसकी माता विदुषी धर्म की हो वो उसको विनाश से बचा लेगी बचपन से उसको बढ़िया संस्कार देगी पटकने नहीं देगी तीसरा कारण है पिता मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषोवेद तो चार कारण होते हैं हुए व्यक्ति विनाश से बच जाए तो बहुत विशेष भाग्य की बात है ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो इतने विनाश के कारण होते हुए भी बच गया तो उसके पांच कारण है एक तो है पूर्व जन्म के संस्कार उसके बहुत अच्छे हैं वो बच जाएगा दूसरा उसकी माता अच्छी धार्मिक ही मिली उसको बचपन से अच्छे संस्कार दिए वो बच जाएगा तीसरा उसका पिता भी विद्वान है बुद्धिमान है और धार्मिक है वो उसको बढ़िया आवाज सिखाएगा वो बच जाएगा चौथा कारण उसको गुरु अच्छे मिले बढ़िया विद्वान धार्मिक वेदोपदेशक इस तरह से वेदानुकूल आचरण वाले वो चाथा कारण गुरू जी का वो बढ़िया मिल गया वो बच जाएगा पांचवा कारण है वो खुद मेहनत करेगा पूरी ईमानदारी से जम करके इस समय इस जीवन में वो बच जाएगा फिर उसके बाद संपत्ति भी हो पैसा भी हो अधिकार भी हो जवानी भी हो कुछ भी हो वो बच जाएगा वो निबटकेगा ये पांच कारण है अब ये बात हर व्यक्ति पे लागू होती है घर घर में लागू होती है सब पर लागू होती है देखो अप इन पांच बातों को लागू करके जिसकी माता बुद्धिमती है धार्मिक ही है पिता भी अच्छा विद्वान है वेदानुकूल है गुरुजी भी अच्छे मिले तीन तो ये लिखे हैं सीधे, -सीधे शतपथ ब्रामण्ण मे मामान पितृमन आचार्यवन पुरुषो वेद तो हम देखर किती किती अच्छा मी तो कल्याण नाही हुआ फिर क्या हुआ? फिर कारण और समने आय पूर्व जनम के संस्कार ठीक नाही माता भी ठीक मिली पिता भी ठीक मिला गुरु भी ठीक मिला तो भी कल्याण नहीं हुआ तो पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे नहीं थे और वर्तमान में मेहनत नहीं की बस वो भी गया और जिसके पूर्व भी अच्छे वर्तमान भी अच्छी मेहनत की और तीन कारण भी अच्छे मिले वो वो कल्याण हो गया उसका वो पार हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा वो रुकेगा ना भटकेगा अटकेगा कुछ नहीं होगा उसका वो ठीक चलेगा तो यहां बात चल रही थी संस्कार शेषाह तो शुरू श्रू मे काम करोज लोभ के संस्कार दब जाएंगे नया नया प्रवेश करने पर लेकिन आगे चलके 10-20-30 साल वो मेहनत करता रहेगा असम्रज्ञा समाधी में तब व दगदवी होे संस्कार खतम हो जाएंगे काम क्रोध लोभ के विद्या के और अच्छे संस्कार ईश्वर संबंधी संस्कार व बच जायगे कुछ ना कुछ तो बचगा तो व अच्छे संस्कार बच जायगे तब संस्कार शेष होगा कि बस अच्छे संस्कार बचे और वो अब प्रतीक्षा में है कि कब मेरा शरीर छूटे हो और कब मुक्ति हो वो मुक्ति की योग्यता बना चुका बस उसको शरीर छोड़ना बाकी है इतना ही काम बाकी है और जैसे ही शरीर छूटेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि वो सारे क्लेश खत्म हो चुके जो पुनर्जन्म का कारण था अविद्या और सारे रागद्वेशी वो तो मर गए दगदबीज गए इसलिए अगला जन्म होगा नहीं उसकी मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति यहां होगी असंप्रज्ञात समाधि के बाद इस समाधि से वो सारे क्लेशों का विनाश करेगा तब उसका मोक्ष होगा ये हुआ सूत्रार्थ क्लियर हो गया भाष्य बड़े सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमयेमय प्रत्यस्तमये संस्कार शेषो संस्कार शेषो निरोध निरोध चित्त समाधि समाधि असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात तो आपको याद होगा पहले सूत्र के भाषा में भी कहा था सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञाता समाधि बस वही बात यहां आई उसी को दोहराया सर्ववृत्ति प्रत्यस्तमय सारी वृत्तियों के अस्त हो जाने पर समाप्त हो जाने पर शांत हो जाने पर रुक जाने पर चित्त संस्कार शेषो निरोधा चित्त का संस्कार शेष निरोध चित्त का निरोध सारी वृत्तियों रुक गई चित्त का निरोध हो गया पूरी तरह से और संस्कार उसमें बचे हुए हैं इसकी व्याख्या आपने सुन ली उस समय जो समाधि होती है वो असंप्रज्ञात है ये असंप्रज्ञात हो गई इसमें ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो जाएगी वही एक वचन था तस् परवैराग्यम बोलिए उपाय तो उसका उपाय है परवैराग्य इस असंप्रज्ञात समाधि का उपाय पर वैराग्य पर वैराग्य करो इसलिए का अभ्यास पूर्व इसका अभ्यास करो बार बार पहले फिर असमृ समाधि शुरू होगी सांबनो ही अभ्यास तत्साधनाय साधनाय न कलते न कल, कल इती। इती। अभी बताया था ना सालंबन समाधिया सालंबन का अर्थ बताया था जीव और प्रकृति ये है आलंबन इन आलंबनों से सहित जो समाधि है वो सालम्बन समाधि तो जीव और प्रकृति विषय वाली थी सम्प्रज्ञात तो कहते हैं सालंबनो ही अभ्यास यदि सम्रज्ञात समाधियों का अभ्यास करते रहे तो वो अभ्यास तत्साधनाय साधनाय कल पते वो उसकी सिद्धि में समर्थ नहीं होगा असम्रज्ञात तक नहीं पहुंचा सकेगा इसलिए का विराम उसको बंद करो देख ली दुनिया देख लिया जीवात्मा कुछ नहीं है सब कचरा बेटी है सब गड़बड़ है कुछ नहीं है इनमें कोई दम नहीं है इसको छोड़ो सम्प्रज्ञात का अभ्यास करने से ईश्वर नहीं मिलेगा इसलिए इसको बंद करो ये विराम प्रत्यय की बात चल रही है आगे बोलते हैं विराम प्रत्यय प्रत्यय निर्वस्तु कह निर् आलंबनी क्रियते, क्रियते। क्योंकि इस अभ्यास असम्रज्ञात की सिद्धि नहीं करा पाएगा इसलिए इसलिए विराम प्रत्यय सब अनुभूतियों को रोको पिछली वाली विचार आनंद अस्मिता आदि समाधियों की अनुभूतियों को सब को रोको विराम प्रत्यय करो और क्या करो निर्वस्तु का हम ये सारी वस्तु के उड़ा दो सारी वस्तुएं हटा दो जीव और प्रकृति निर्वस्तु इन वस्तुओं को हटा दो इसलिए निर्वस्तु का आलंबनी क्रिय पर वैराग्य में ये सब चीजें हटा दी गई जीव और प्रकृति तो निर्वस्तु कहा अर्थात पर वैराग्यम जिसमें ये भौतिक वस्तुएं और जीवात्मा दोनों ही नहीं है उसका परवैराग्य का आलम्बनी क्रिय थे उसका सहारा लिया जाता है आश्रय लिया जाता है इस समाधि के लिए तो प्रोसीजर क्या बना सम्रज्ञात की अनुभूतियों को बंद करो और ईश्वर विषय वाला पर वैराग्य शुरू करो उसको दोहराओ उसका अभ्यास करो ऐसा करने से वो हमको असम्रज्ञा तक पहुंचाएगा सच अर्थ शून्य तो अर्थ का मतलब वही चीज है जीव और प्रकृति वैसे अर्थ का मतलब होता है वस्तु कोई भी वस्तु ईश्वर भी एक वस्तु है अब यहां से लोगों को भ्रांति हो गई कि असम्रज्ञा समाधि में कोई भी वस्तु नहीं है अर्थ शून्य कोई भी वस्तु नहीं है ईश्वर भी नहीं है कुछ भी नहीं है ये अर्थ गलत है ये शास्त्र के विरुद्ध है शास्त्र की भावना ऐसी नहीं कि उसमें ईश्वर भी नहीं तो यहां अर्थ से वो जो जीव और प्रकृति वो दो पदार्थ वहां तक सीमित लेना है। ये उसकी ओर संकेत कर रहा है अर्थ अर्थशून्य इसलिए उसको वस्तुओं को हटा करके और ईश्वर को पकड़ के पुरुष ख्या वो शब्द था पुरुष ख्याति से ही तो आगे परवेरा क्या होगा उसी से आगे असम्रज्ञात होगी इसलिए उसको जीव और प्रकृति को उड़ा देंगे ठीक है अर्थ शून्य तो अर्थ से वो शून्य है भौतिक जीव जीव और प्रकृति से वो शून्य है इनको हटा देंगे उसमें तद अभ्यास पूर्वम अभ्यास चित्तम निराल्बनम निराल्बनम अभाव प्राप्तम अभाव प्राप्त इव भवती तो कह रहे हैं तद अभ्यास पूर्वम चित्तम वो वैराग्य का अभ्यास पूर्वक जो चित्त तैयार हुआ है उसका अभ्यास करते करते जो चित्त तैयार हुआ है वो निरालंबनम उसमें आलम्बन हटा दिए गए जीवन प्रकृति हटा दिए गए और ईश्वर को आधार बनाया इस प्रकार से अभाव प्राप्तम इव भवती फिर वो अभाव के प्राप्त हो गया हो ऐसा हो जाता है ऐसा लगता है जैसे चित्त ही नहीं रहा चित्त का ही अभाव सा हो गया ऐसा लगता है चित्त का अभाव होता नहीं है ऐसा लगता है जैसे चित्त ही ना रहा हो और फिर उस समय तो सब कुछ खत्म हो जाता है और ईश्वर बचता है बस ईश्वर की अनुभूति करनी और कुछ नहीं तो वस्तुएं तो सारी हट गई सारी दुनिया खत्म हो गई ऐसा लगता है इतिश निर्वीजी समाधि समाधि असंप्रज्ञात इस प्रकार से यह निर्वीज समाधि कहलाती है जो कि असंप्रज्ञात है यहां साफ आ गया ना यह है निर्वीज इसमें आके बीज मारा जाएगा पुनर्जन्म का बीज यहां मरेगा तब ये निर्वीज कहलाएगी और इसके बाद ही मोक्ष होगा ठीक चलो 18 सूत्र हो गए समय हो गया फिर इनको जाना भी है लंबा विराम